माँ की बातें स्वामी अरूपानंद एक पाँच उन्नीस सौ बारह वैशाख पूर्णिमा उद्बोधन सवेरे माँ को चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाने गया माँ अपने कमरे के दाहिनी ओर के कमरे में उत्तरी दरवाजे के पास बैठी थी मैंने ठाकुर घर से निकलकर कर माँ से कोई एक बात पूछी माँ ने कहा इधर आकर बैठ कर बात करो मैं जाकर बैठ गया मैं एक भक्त की लड़की ने यहाँ आने के लिए अपने ससुराल से चिट्ठी लिखी है उसने प्रणाम कहा है और लिखा है कि उसके चिट्ठी लिखने की बात ससुराल वाले जानने न पाए माँ रहने दो उसे उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं घर के लोग जानने न पाए मैं इतनी लुका नहीं जानती जयराम बाटी में योगेंद्र चपरासी चिट्ठी का जवाब लिख देता था कई लोग कहते चपरासी चिट्ठी पढ़ता है जिस जिस से चिट्ठी पढ़वाती है तो क्या हो गया मेरे पास कोई छल छिद्र नहीं है मेरी चिट्ठी है जिसे चाहूँगी दिखाऊँगी एक भक्त ने लिखा है कि माँ जयराम बाटी कब आएँगी मैंने माँ से कहा उसे लिख दूँ कि अगहन महीने में जगद्धात्री पूजा के समय जाएँगी माँ ना ना, वह सब क्या अभी से ठीक कहा जा सकता है कब कहाँ रहती हूँ सब उन्हीं के हाथ में है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 वे करुण सर में कहने लगी आशीर्वाद देती हूँ बेटे जीते रहो भक्ति हो शांति में रहो शांति ही मुख्य वस्तु है शांति ही चाहिए मैं माँ मेरे मन में केवल यही बात उठती है कि ठाकुर के दर्शन क्यों नहीं होते जब वे इतने अपने हैं तथा इच्छा मात्र से ही दर्शन दे सकते हैं तब वे दर्शन क्यों नहीं देते माँ सही है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 मैं उन्हें दुख दूर करने के लिए नहीं कहता पर क्या वे दुख कष्ट के समय दर्शन देकर दिलासा भी नहीं दे सकते माँ ठीक कहते हो बेटा राम की माँ राम की स्त्री ये लोग सब यहाँ आए उन्होंने सोचा कि माँ के पास जाए यहाँ आने से उन्हें फिर भी कुछ शांति मिली राम बाबू के एकमात्र पुत्र की मृत्यु के पश्चात ये लोग माँ के पास आए थे और जब माँ से सांत्वना प्राप्त कर चले गए तो माँ ने कहा पेट का बच्चा रक्त मांस के शरीर से निकलता है ना इसीलिए इतना मोह होता है माताओं को ही जितने सब कष्ट हैं माया भला जाए कैसे इसीलिए मैं ठाकुर से यह सब कहती वे कहते मेरे तो सब लाखों में हैं सब मेरे बकरे हैं मैं उन्हें पीछे से काटूँ या पूछ में काटूँ और मारूँ मेरी मर्जी मैं हम लोग जो कष्ट पाते हैं उधर क्या वे देखेंगे भी नहीं माँ तुम्हारे जैसे तो उनके कितने ही हैं वे कहते थे यह चिदानंद सागर में है इसमें कितने ही डूबते और उतराते हैं इसका कोई कुल किनारा नहीं है मैं माँ जो लोग ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की तरह हैं उस समय उद्बोधन के सामने झुग्गी झोंपड़ियाँ थी वे बड़े मज़े में रहते हैं किंतु जिन्हें थोड़ा होश आ जाता है तथा जो उन्हें पाना चाहते हैं उन्हें यदि उनका दर्शन न मिले तो उन पर क्या गुजरती है वे ही जानते हैं माँ हाँ सही बात है वे लोग मज़े में हैं खाते पीते और मौज करते हैं भक्तों को ही जितने सारे कष्ट हैं मैं क्या इन लोगों भक्तों का दुख कष्ट देखकर कर तुम्हें पीड़ा नहीं होती माँ मुझे पीड़ा क्यों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 एक दिन बीता दूसरा दिन बीता वहाँ पर बिना खाए पिए पड़ी रही पर रात में एक आवाज़ सुनकर चौक उठी जैसे बहुत सी हड्डियाँ रखी हुई हों और कोई चोट करके हड्डी को फोड़ दे वैसे ही आवाज़ जागने पर हटात मेरे मन में विचार कौन था इस संसार में कौन किसका पति है इस संसार में भला कौन किसका है मैं यहाँ किसके लिए अपने प्राण त्यागने बैठी हूँ एक बारगी सारी माया नष्ट हो गई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 जीव अहंकार के कारण भुगत भुगत कर अंत में जब धनुए के हाथ में पड़ता है तभी तुहु तुहु तुही तूह की रट लगाता है